श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत महात्मा असद्वित यमुना और श्रीकृष्ण पत्नियों का संवाद कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना ऋषय उच हो शांडिले तो समाधि से परावृत्ते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 ततस्तु विष्णुरा तेन मुख्या सहस्रश इंद्र प्रस्थात समान मथुरा स्थान मिताजी कहने लगे तदनंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलाकर मथुरा में रहने की जगह दी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 मथुरा नगरी में बसाया गोविंद गोप मेवसाया वज्रस्त सहायेन सांडुल्यप्युग्र गोविंदगोपगोपीना लीलास्थान्युक्रिग्रयाधयास्थ स्थाप्य ग्रास बहूंकूपिपुरी शिवादिस्थापन च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 तथा उन उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएँ खुदवाए कुंज और बगीचे लगवाए शिव आदि देवताओं की स्थापना की गोविंद हरिदेवादि स्वरूपे स्वरूपारोपण कृष्णक भक्तिम स्वेराज्ये तथा च मुमोद गोविंद देव हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए इन सब शुभ कर्मों के द्वारा बद्रनाथ ने अपने राज्य में सब ओर एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए प्रजाअस्तो मधितास्तः कृष्ण कीर्तन तत्परा परमानंद सम्पन्ना राध्यम तस्वी उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के संकीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे एकदा एक कृष्णपत्यस्तो एकदा कृष्ण कृष्णपत्न्यस्तो श्री कृष्ण विरहातुराह कालिंदीताम वीक्ष प्रपचुर्गत मत्सराह एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल सोलह हजार रानियाँ अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी कालिंदी यमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगीं उनके मन में सौतिया डाह का लेस मात्र भी नहीं था श्री था हम कृष्ण पत्न्य उचह यथा अव कृष्ण पत्न्य तथा तमपी सो भले वरह दुखा था तद्वत श्री कृष्ण की रानियों ने कहा बहन कालिंदी जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म है वैसे ही तुम भी तो हो हम तो उनकी विरहाग्नि में जली जा रही हैं उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है तुम प्रसन्न हो इसका क्या कारण है कल्याणी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 अत भी इस प्रकार कहने लगी कालिंदुवाच आत्मा राम से कृष्ण से ध्रुवमात्मा सिराधिकारास प्रभावे नो स्मान संस्पृषेन यमुना जी ने कहा अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता तस्श विस्तार सर्वा श्री कृष्ण नायिका नृत्य समोगस्त सामुख्य योगत भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियाँ हैं सबकी सब श्री सब राधा जी के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्रीकृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं, उनका परस्पर नृत्य संयोग है इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्रीकृष्ण की अन्य रानियां हैं उनको भी भगवान का नृत्य संयोग प्राप्त है स एव सा सैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका श्री कृष्ण नखचंद्र लिंगितिथंगा चंद्रावली स्मृत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 रुक्मिण्यादि समावेशो मयात्र विलोकितः श्री राधा और श्रीकृष्ण की सेवा में उनकी बड़ी लालसा बड़ी लगन है इसीलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती मैंने यहीं श्री राधा में ये रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है युष्माकम अभि कृष्ण न विरहो नर्वतः किंतु एवं न जानी थ तस्मा व्याकुलता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 उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी वह वा भी वास्तविक विरह नहीं केवल विरह का आभास था इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था फिर उस उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तब वे इस बात को समझ सकें तेन वी भवती नाम तेद भवेद्र समागम तरी नित्यम सुखान्तेन विहार्य यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के साथ नित्य विरह का सुख प्राप्त नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगे सूतवा च मुक्ता सुता पत्न्य प्रसन्ना पुनरब्रुवन उद्धवालोक नेता नैनात्मे संग बलाल शाहूद जी कहते हैं ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो इससे हमें अपने प्रीतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके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 उनके अब हम लोग भी दासी हुई परंतु धवल लाभे सर्वाथ साधनम तथा स्व कालिंदे तल्लाभोपी भवे किंतु तुम अभी कह चुके हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे इसलिए कालिंदी अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी शीघ्र ही मिल जाए एव मुक्ता प्रत्युवाचा तथा तथा स्मरनते कृष्णचंद्रस्ला सोल स्व रूपड़ी सूर्य जी कहते हैं श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तब ये भगवान श्री कृष्णचंद्र की सलाह सोलह कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी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 अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से भद्रिकाश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं फलभूमि ब्रजभूमि फलभूमिजूर्दत्ता तस्म पुर सरह फल सत्तदीहे दानी स उद्धव लक्ष्य साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था किंतु वह फलभूमि यहाँ से भगवान के अंतर्ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है इसीलिए इस समय जहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते गोवर्धन गिर निकटे थके स्थले तद्रज कामह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 इसलिए अब तुम लोग बद्रनाथ को साथ लेकर वहाँ जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो वीणा वेणु मृदंग की उत्सव आरभ्यो हरि रत लोकान समान्य भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा वेणु और मृदंग आदिबाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव प्रारंभ करो त्रोद्धवावलोको भवितायतम महोत्सव वितते योस्मा कि अभिमत सिद्धि सविता सविता न इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा वही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे सूतवाच यति श्रुआ प्रसन्नास्ताह कालिंदी अभिवंद्यत कथया मासुरागत्य व्रजम प्रति कहते हैं यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियाँ बहुत प्रसन्न हुई उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहाँ से लौट बद्रनाभ तथा परीक्षित सेवे सारी बातें कह सुनाई विष्णुराव तस्थ तछ्रुआ प्रसन्न तद्योत तत्र तस्सर्व कार सत्वर सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बद्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था गोवर्धनाद दूर वृंदारण्य सखी स्थले प्रवृत्त कुसुमान कृष्ण संकीर्तनोत्सव गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है वहाँ ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ वृदभानु सुता कांत बिहारे कीर्तना श्रिया साक्षाद ही भ समावृत्ते सर्वे नन्या जशो भवन विष्भानुनंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए उनकी दृष्टि उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी तथा पश्यसु सर्वे सुह तीर्ण गुम लात आजगामोद्धवसृग्वी श्यांबरावृत गुंजाबलाधरो गायन वल्ली वल्लभ मुहुत तदागमन दिरेजे भृत संकर्तनोत्सव चंद्रिकागम तो यटिकाट्ठा भूमि अथ सर्वे सुखा बोधौ मग्ना सर्वमरु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 उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है उसी समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए शुद्धुद्ध खो बैठे चढ़े नागत विज्ञान दृष्ट्वा श्री कृष्ण रूपिणम उद्धम पूजयाचक्र हो प्रतिलब्ध मनोरथा थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई अर्थात जब उन्हें होश हुआ तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगे स्का महापुराण एकाशीति सहस्रायाम शहीतायाम द्वितीय वैष्णवखंडे श्रीमद्भागवत महात्में गोवर्धन पर्वत समीपे परीक्षितादीना उद्धव दर्शन वर्णनम्वित